नमस्कार आज 8 अप्रैल 2021 गुरुवार का दिवस है और हरिहरपुर कार्यश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है विशेष ये कि अभी जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हाँ हमारे शहर में और आसपास कोरोना के बहुत ज़्यादा मरीज़ बढ़ रहे हैं तो आप सब से उम्मीद है कि अपने अपने स्वास्थ्य का और अपने अपने परिवार का ध्यान रखें ताकि कोई इस महामारी से ज़्यादा बीमार ना हो पाए और यहाँ आश्रम में भी हम पूरी सुरक्षा और पूरा प्रयास करते हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग मास्क इत्यादि का उपयोग लग करके किसी भी तरह से इसमें हमारे को बढ़ने से रोक सके हम लोग पिछले कुछ सप्ताह से श्रीमद् श्रीमद्भा भागवदगीता पर आधारित अभिनव उत्पादाचार्य जी की जो संक्षिप्त व्याख्या उन्होंने 1000 वर्ष पहले लिखी थी गीतार्थ तो संग्रह उसका अध्ययन कर रहे हैं उसी क्रम में छठा अध्याय हमारा सतत जारी है तो छठे अध्याय के अध्ययन के, के क्रम में हम संक्षिप्त में उन बातों को दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं कि भगवान इस अध्याय में योग क्या है और योग के क्या लक्षण हैं योग कैसे किया जाता है उसके बारे में बताते हैं जिनको हम पिछले दो बार में विस्तार से समझ चुके हैं कि भगवान का कहना है कि योगी और योग और सांख्य के जो हमको भेद समझ में आते हैं कि सन्यासी जैसे सांख्य या सन्यासी होता है और इसमें योग मार्ग या कर्म मार्ग में योगी होता है दोनों में जो भेद है उस भेद को भगवान दूर करना चाहते हैं क्या हमारे लोगों के हृदय में जो एक भेद की भावना पैदा हो गई है कि योगी और सन्यासी के बीच में तो भगवान कहते हैं कि ये योग और योगी और सन्यासी इनको तो मी जानूँ ये दो अलग अलग नहीं है और जिसने कर्मफल का त्याग किया है वही योगी है और वही सन्यासी है कर्म में कुशलता योगी का काम है आत्मा के ज्ञान के द्वारा आत्मस्थ होना सांख्य है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं वरन एक दूसरे के पर्यायवाज कि जब तक हम कर्म-फल में रुचि रखते हैं तब तक कोई आत्मस्थन नहीं हो सकता इसलिए जब तक योग नहीं है जब तक सन्यास भी नहीं इस तरह से भगवान ने दोनों के भेद को दूर करने का प्रयास किया फिर उन्होंने जो विशेष बात बताई थी जैसे कि हम कॉलेज स्कूल में भी पढ़ाई करते हैं तो हम पहले सैद्धांतिक बात बताई जाती है फिर हमको उसका प्रायोगिक पहलू बताया जाता है जिसको हम थ्योरी और प्रैक्टिकल बोलते हैं तो उम्मीद को उन्होंने दो शब्द दिए हैं ज्ञान और विज्ञान भगवान कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान के बगैर अधूरा है। यानी हमको ज्ञान है तो हमने रट लिया श्रीमद्भागवत का गीता का ज्ञान दिया कई ऋषियों की जो उस पर टिप्पणियाँ हैं उनको भी हमने स्मरण कर लिया लोगों को बताने भी लगे व्याख्यान भी देने लगे लेकिन ये सिर्फ ज्ञान है और ज्ञान विज्ञान के बगैर अधूरा है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं यानी हम उसको जब तक अपने जीवन में न उतारें न उस पर अमल करें न उस पर चिंतन करें तब तक वो ज्ञान किसी काम का नहीं वो शुष्क ज्ञान किसी भी काम का नहीं क्योंकि वो ज्ञान मानसिक स्तर पर तुमको पंडित बना सकता है लेकिन वो योगी नहीं बना सकता इसलिए भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान और विज्ञान दोनों मिलकर ही एक योगी बनता है तो एक योगी के लिए उसको ज्ञान और विज्ञान दोनों का होना आवश्यक है योगी के लिए मन को नियंत्रित करने की बात अर्जुन ने पूछी थी कि इस चंचल मन को हम कैसे नियंत्रित करें तो भगवान ने बड़े संक्षेप में लेकिन बड़े सटीक रूप से समझाया था कि मन को नियंत्रण करने के लिए योग और अभ्यास और वैराग्य दो ही साधन हैं अभ्यास के द्वारा तुम अपने मन को बार बार अपने आत्मा की ओर मोड़ो और, और वैराग्य के द्वारा ये काम आसान हो सकता है क्यों वैराग्य वो है जब हमें अतिरिक्त का मोहनी है परिग्रह का मोहनी है संसार की और भाग दौड़ में हमारी अधिक रुचि नहीं है महत्वाकांक्षाएँ नहीं हैं जो मिल रहा है उसमें संतोष है जैसे कि आदिशंकराचार्य ने हमारे गुण बतलाए थे वो को हम कभी फिर जरूर समझेंगे कि तितिक्षा, श्रद्धा समाधान ऐसे उन्होंने छ गुण बतलाए थे कि जो व्यक्ति परमेश्वर को पाना चाहता है उसमें कम से कम ये गुण होना आवश्यक है तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर अपरिग्रह तितिक्षा तितिक्षा मतलब हमको जो दुख हैं उनको सहन करने की परमेश्वर से क्षमता मांगी और उनको सहन करने का प्रयास करें तो जब तक हमको ये नहीं होगा तब तक हमको मोह से मुक्ति नहीं मिलेगी यानी मोह से मुक्ति के लिए हमारे हृदय में महत्वाकांक्षाएं शांत हों जो मिले उसमें शांति हो प्रसन्नता हो और यहाँ पर एक बारीक फ़र्क है समझने का कभी कभी लोग फिर गलत मतलब निकाल लेते हैं कि हम संसार के प्रति उदासीन होने का नहीं कह रहे हैं भगवान बड़ी स्पष्ट भाषा में समझाते हैं कि योग उदासीनता से दुखी मन से नहीं होता कई कह बार कहते जब हमको महत्वाकांक्षा नहीं है जो मिले उसमें संतोष करना है तो फिर मुंह लटका के चुपचाप बैठ जाओ कि भैया जो मिल रहा है वो ठीक है है ना और उसमें दुखी हो जाओ कि क्या करें हमको नहीं मिला हमको तो इसी में संतुष्ट होना है ये बात ये भावना भी योगी की नहीं है योगी तो अति उत्साहित होता है उत्साहित मन से योग करना ये भगवान ने सिखाया है कि योग करने के लिए मन आपका प्रफुल्लित और उत्साहित होना चाहिए और योग की प्राप्ति के प्रति वो आसानविद भी हो और ऊर्जा से बढ़ा हुआ ऊर्जावान तभी वो योग की प्राप्ति करता है इसलिए योगी कभी मुंह लटकाए हुए दुखी मन से उदास परेशान ऐसा नहीं दिखाई देता योगी दिखाई देता है हमेशा प्रसन्नचित्त, उत्साह से भरा हुआ और ये तभी होता है कि जब हमारी प्रतीक्षा पूर्ण हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके रोजाना की ज़िंदगी में दुख नहीं आते रोज़ाना की ज़िंदगी में हमको सबको दुख आते हैं अक्सर छोटे छोटे तो रोज ही दिन भर आते हैं कभी कभी बड़े दुख बीच में आ जाते हैं लेकिन उन सब को जब तक हम अपने स्वयं के कर्मफल जानकर शांति से सह कर उस सहने के द्वारा ही उनसे मुक्ति होने की बात समझकर उनको हम शांत चित्त सहते हैं तभी हम प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। क्यों प्रसन्न चित्तता बाहर से नहीं आई जाती प्रसन्न चित्तता का प्रसन्न चेहरा का नहीं बताया प्रसन्न चित्तता है ना आपका चित्त अंदर से प्रसन्न और उत्साहित होना चाहिए तो अंदर से प्रसन्न और उत्साहित तभी होगा जब हम इन सब आने वाली दुख और समस्याओं को जो हमारे स्वयं के ही फल हैं उनको शांत चित्त और स्थिर हृदय से स्थिर चित्त से उनको सहन करेंगे तो ये बात हमारे योगी के गुण उन्होंने भगवान ने बताए थे और इसके अलावा जो बताया था कि आहार और विहार में वो संतुलित होता है बहुत ज़्यादा खाने वाला या एकदम उपवास करने वाला योग नहीं है बहुत सोने वाला या बिल्कुल ना सोने वाला वो भी योग के लिए उत्तम नहीं है यानी उन्होंने हर चीज़ को संतुलित मात्रा में।, संतु में खाना चाहिए और संतुलित मात्रा में खाना चाहिए सोना चाहिए और संतुलित मात्रा में सोना चाहिए ऐसे ही उन्होंने बताया कि योग के लिए जो स्थान चयन कर बहुत ऊँचा भी नहीं हो और बहुत गड्ढे में भी नहीं हो वो संत समतल स्थान पर होना चाहिए वहाँ पर खूब हल्ला गुल्ला न हो ताकि आपका मन विचलित हो के आरंभिक रूप से जब आप योग करने का अभ्यास करते हैं तो उस समय में आपको एकांत होना जरूरी अब एकांत और अकेलापन हम अच्छी तरह जानते हैं दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें एकांत में आनंद है और अकेलेपन में दुख है हम कहते हैं जब अकेले होते हैं तो सोचते हैं बोर हो गए आज कोई मिलने नहीं आया आज किसी के घर गए नहीं अभी लॉकडाउन लगा है तो पता नहीं परेशान हो गए लेकिन एकांत तो जहां उसको योगी को अकेला माहौल मिलता है जब वो अकेला होता है जब वो अपने आप के साथ होता है वो उसके लिए वरदान है वो वो स्थिति उसके लिए सबसे ज़्यादा आनंददायक है वो भीड़ हो तो भी अकेला है क्योंकि वो अंतर्मुखी भीड़ में भी अकेला है और एकांत में भी अकेला है एकांत आरंभिक रूप से उसके योग के लिए ज़्यादा जरूरी है लेकिन इसके लिए हमेशा ज़रूरी नहीं है वो जब उसमें योग में परिपक्वता आने लगती है तो भले ही राजवाड़े पर खड़ा हो हल्ले गुल्ले में खड़ा हो रेलवे स्टेशन पर खड़ा हो वहाँ हर जगह योग कर सकते क्योंकि उस वक्त उसके लिए पूर्ण अंतर्मुखता होने के बाद बाहर का हल्ला गुल्ला कोई मायने नहीं रखता बाहर की हलचल उसके लिए कोई मायने नहीं रखती वो हर स्थिति में प्रफुल्लित और अंतर्मुखी है तो ये योगी के लक्षण भगवान ने ऐसे बताया था और इस अंतर्मुक्ता के लिए उन्होंने जो साधन अभ्यास और राग से मुक्त या वैराग उससे उसका मन स्थिर हो सकता है और स्थिर मन करने के लिए ये तो दो चीज़ें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है वैराग नेगेटिव है या ना जिन चीज़ों से राग न हो ऋणात्मक चीज़ है और अभ्यास यानी हमारा प्रयास ही पॉजिटिव चीज़ है इसके अलावा एक और वो पॉजिटिव यानी एक धनात्मक चीज़ बताते हैं कि मुझमें मन लगा यानी तुम्हारा मन जब भागे तो उसको मुझमें लगा आरंभिक रूप से हम आत्मा के भीतर अंतर्मुखी होने में कठिनाई महसूस करते हैं तो भगवान कहते हैं कि मन मुझमें लगा जब भगवान के स्वरूप में मन लगाएंगे तो मन आसानी से लग जाता है धीरे धीरे भगवान का स्वरूप विलीन होता जाता है श्रीमद भागवत गीता का भी पढ़े श्रीमद भागवत महापुराण तो उसमें ध्यान लगाने का भी तरीका है कि नक्शक भगवान के एक एक एक एक अंग का वर्णन है श्रीमद् भागवत महापुराण में एक एक अंग का उनके होठ कैसे हैं उनके कान कैसे हैं आँख कैसी है चेहरा कैसा है गला कैसा है उनका वक्ष स्थल कैसा है उनकी बाजुएँ है कैसी हैं कितनी लंबी हैं वो एक एक अंग का वर्णन और धीरे धीरे वो सब अंग ऐसे विलीन होने लगते हैं कि जैसे वो बर्फ के बने थे और धीरे धीरे विलीन हो गए वो विलीन होकर आपके चेतना में समा जाता यानी भगवान का जो स्वरूप है वो स्वरूप क्या है हम जिस स्वरूप में परमेश्वर का चिंतन करते हैं वही स्वरूप हमको दर्शन देता है वही स्वरूप से हमको प्रेम हो जाता है और वो स्वरूप हमारी चेतना का प्रतिबिंब है हमारा परमेश्वर भगवान किसी भी रूप में बंधा हुआ नहीं है रूप तो बंधन है भगवान अपने भक्त के लिए स्वयं बंधन में आ जाता है कि तुम इस रूप को पसंद करते हो मैं इस रूप में आ जाता हूँ लेकिन वो स्वयं उस रूप से परे हैं भगवान तो उस रूप से परे हैं वो न किसी मुरली मनोहर के रूप में हैं ना कहीं किसी काबा के रूप में हैं, ना कोई क्राइस्ट के रूप में किसी भी रूप में नहीं है वरन उस समस्त रूपों से परे हैं लेकिन उन समस्त रूपों में उन्होंने अपने जो भक्त हैं उन लोगों के लिए उस रूप में होना स्वीकार किया है और कैसे स्वीकार किया है उन्होंने उनकी ही आत्मा से उसका प्रतिबिंब बाहर प्रकट किया है ना भगवान जो हमको जिन जिन रूपों में दिखाई देते हैं चाहे वो दुर्गा जी हो हनुमान जी हो शिवलिंग हो चाहे जो सैकड़ों रूप है भगवान के जो हम भगवान के रूप समझते हैं वो हमारे चेतना के ही प्रतिबिंब है प्रोजेक्शन है उनसे ही क्षेपित हैं वो रूप और वही रूप हमको जो ध्यान में और साक्षात दर्शन में दिखाई देते हैं जिन रूपों से हम प्रेम करते हैं अंततः वो हमारी चेतना में वापस विलीन हो जाते हैं जैसे कि एक बुन संसार में घूम फिर के वापस समुद्र में चली आती है ऐसी वो समस्त रूप प्रकट होकर वापस आपकी चेतना में समझ जाते हैं इसलिए भगवान के जितने रूप हैं वो आपकी अपनी चेतना के ही रूप तो भगवान कहते हैं कि मुझ में मन लगा जब उनके रूप में मन लगाएंगे तो धीरे धीरे वो मन पिघलकर वापस आपकी स्वयं की आत्मा में विश्राम करने लग जाएगा अब यहां पर अगला प्रश्न जो था जो हमने पिछली बार नहीं लिया था उसको हम आगे बढ़ाते हुए लेते हैं कि अब अर्जुन एक शंका व्यक्त करते कि भाई एक योगी योग का प्रयास करने लगा उसने संसार से वैराग्य ले लिया वैराग्य का मतलब होता है उसने मोह छोड़ दिया कि मेरे को अब इसका ना तो कोई नया मकान बनाना है ना कि नई कार खरीदना है ना कहीं नए धंधे का पैदा करना है ना उसने वैराग्य ले लिया संसार से और उसके बाद में योग का प्रयास करने लगा लेकिन उसके मन से पूरी तरह से मोह नष्ट नहीं अब यहाँ तीन चीज़ें हैं उसको श्रद्धा है तभी तो उसने भगवान के योग करना है स्वीकार किया और श्रद्धावान है उसको गुरु ने ज्ञान दिया वो ज्ञान भी है उसके पास लेकिन वो विज्ञान पूरा नहीं कर पाया अब उसके पास ज्ञान है उसके पास श्रद्धा है लेकिन विज्ञान की जगह उसके पास मोह है अब ये तीन चीज़ का कॉम्बिनेशन हो गया उसके पास ज्ञान विज्ञान और श्रद्धा ज्ञान और मोह तीन चीज का मिश्रण हो गया तो इसको भगवान ने नाम दिया योग भ्रष्ट जहाँ पर इन तीन चीजों का सम्मेलन है कि श्रद्धा तो है ज्ञान भी है लेकिन मोह भी है संसार के प्रति उसका मोह अभी तक विरक्त नहीं हुआ उसका मोह गया नहीं अपने परिवार के प्रति या बच्चों के प्रति या भोग के प्रति तो ऐसी स्थिति को उन्होंने योग भ्रष्ट नाम दिया कि ऐसा व्यक्ति योग भ्रष्ट तो अर्जुन शंका व्यक्त करते हैं कि ऐसा योग भ्रष्ट साधक तो अगर मृत्यु आ गई और उसका मोह समाप्त नहीं हुआ, मृत्यु आ गई क्योंकि मृत्यु तो आने ही और कब आए नहीं किसी पता नहीं तो उसकी मृत्यु आ गई और अभी उसका मोह खत्म नहीं हो श्रद्धावान है, है। ज्ञानवान है प्रयास करत है लेकिन उसका मोह खत्म नहीं कर पाया किसी किसी का क्षण भर में हो जाता है शक्तिपात होती है क्षण भर में हो जाता है कुछ लोग स्व प्रयास से करते हैं एक जीवन कम जाता है यहाँ पर उसकी बात हो रही है जिसके लिए एक जीवन कम पट जो तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान क्या कहते हैं पहले तो अर्जुन बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति तो नष्ट हो जाएगा न यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा वो तो दोनों जगह से गया उसको ना तो भगवान मिले ना संसार मिला क्योंकि संसार छोड़ दिया भगवान मिले नहीं आत्मबोध हुआ नहीं योग पूर्ण हुआ नहीं और इसीलिए योग भ्रष्ट कहा भ्रष्ट का मतलब होता है जो पथक च्युत है जो अपने रास्ते से अलग हट जाए वो भ्रष्ट है तो योग के रास्ते से जो अलग हट जाए जिसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं कि जो आचार संहिता है उससे जब हम अलग चले जाते हैं तो भ्रष्टाचार करते हैं ऐसे ही योग के जो आचार संहिता है उस संहिता से हम अलग चले गए इसलिए योग भ्रष्ट कहलाए तो अर्जुन कहते हैं कि ऐसा क्या नष्ट हो जाता है ऐसा योगी क्या उसका कोई भविष्य है तो भगवान उसे बहुत अच्छा आश्वासन देते हैं और वही आश्वासन हम सबके लिए बहुत बड़ा संतोष वो कहते हैं कि जिसने श्रद्धा से अपना काम कल्याण शुरू कर दिया उसका कभी नाश नहीं होता ये कितनी बड़ी उन्होंने जिम्मेदारी ली है आपकी गारंटी दी आपको उन्होंने इसके आगे जो बात की उसकी व्याख्या में अभिनव गुप्त जी क्या बोलते हम जो वैदिक अनुष्ठान करते हैं उसके तात्कालिक फल होते हैं। जैसे वैदिक अनुष्ठान करा आपने कहा कि मेरे को ये समस्या हल करनी इसके लिए हवन करो, तो उसके तात्कालिक परिणाम होते हैं और वो अगर तुम्हारा पथ भ्रष्ट हो गया कार्यक्रम तो वो निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा अगर तुम्हारा वैदिक अनुष्ठान किसी कारण से पूर्ण नहीं हो पाया तो उस वक्त तुम्हारा जो तात्कालिक फल है वो नहीं मिल पाएगा या उसका प्रत्यवाय भी होता है प्रत्यवाय का मतलब होता है कि उल्टा परिणाम जो हम अच्छा करने गए और बुरा हो गया योग कर यज्ञ करते हाथ जले बोलते हैं होम करते हैं हाथ जले या नहीं कभी कभी हम अच्छा करने जाते हैं और उसका परिणाम बुरा होता है लेकिन ये कब होता है कामना परक हमारे जब कोई अनुष्ठान होती है उसी में ऐसा ये कामना परख अनुष्ठान में ऐसा ही होता या तो वो आपकी कामना पूरी करने की तात्कालिक व्यवस्था करेगा अनुष्ठान अथवा वो आपको उल्टा भी पड़ सकता है अगर उसकी विधि गलत हुई अपूर्ण हुई या बीच में उसमें विघ्न आ गए तो उन परिस्थितियों में वो आपके लिए उल्टा प्रत्यवाय पैदा कर सकता है मैंने उल्टा काम पैदा कर सकता है तो ऐसी स्थिति सिर्फ यौगिक अनुष्ठानों के लिए हैं अभिनव गुप्ता जी इसकी व्याख्या में कहते हैं कि जो कल्याण मार्ग भगवान के द्वारा निर्देशित है वो कौन सा है वो है आत्मबोध का सेल्फ रिलाइजेशन का जो कल्याण मार्ग भगवान की ओर से निर्देशित है उसमें कोई प्रत्यवाय नहीं है ये बहुत बड़ी समझने की बात भी है और संतोष पाने की बात भी है कि भगवान के मार्ग में जो सन्मार्ग है जो कल्याण मार्ग है जो भगवान के द्वारा निर्देशित है उसमें कोई प्रत्यवाय नहीं है और उसमें योगी का या जो योग भ्रष्ट है उसका कभी नाश नहीं होता वो व्यक्ति नाश को प्राप्त नहीं होता वरण उसका क्या होता है अब भगवान बताते कि वो पुण्य लोक में पहुंचता है जो योग भ्रष्ट है वो पुण्य लोक में पहुंचता है मैंने जो पुण्यवान लोगों को सुख देने के लिए जिसको हम सामान्य भाषा में स्वर्ग बोलते हैं सामान्य भाषा में हम जिनको स्वर्ग बोलते हैं तो वो पुण्यलोक में पहुँचता है जो योग भ्रष्ट है पुण्यलोक में पहुँचता है और वहाँ पर विष्णु के तीन वर्षों तक आनंद लेते हैं विष्णु के तीन वर्ष बहुत बड़े होते हैं वो हमने उसमें ईश्वर प्रतिविज्ञा जब पढ़ी थी जब पढ़ा था कि हमारा एक वर्ष कितना होता है यक्ष का, का एक वर्ष कितना होता है गंधर्वों का एक वर्ष कितना होता है है ना तो विष्णु के तीन वर्ष, एक वर्ष कितना बड़ा होता है ब्रह्मा का एक वर्ष कितना बड़ा होता है तो विष्णु के तीन वर्ष तक उसे वहाँ पर पुण्यलोक में रहने की इजाजत होती है अब उस तीन वर्ष के बाद में क्या होता है वो पुनः इस धरती पर जन्म लेता है और वो पुनः जब इस धरती पर जन्म लेता है तो वो यहाँ पर किसी योगी के परिवार में जन्म लेता है और भगवान क्या बोलते हैं कि ऐसे परिवार में ऐसे माहौल में जन्म लेना इस धरती पर अति दुर्लभ है अति दुर्लभ है ना जहाँ पर कि जन्म से ऐसा वातावरण मिले जहाँ पर कि उसकी योग की शिक्षा बचपन से आरंभ हो सके उसके लिए क्या होता है वह व्यक्ति धीरे धीरे युवा युवावस्था में प्रवेश करने लगता है और जैसे ही वो युवावस्था में प्रवेश करने लगता है वो अवश्य अवश्य ही योग में धकेल दिया जाता है भगवान कहते हैं कि वो अवश्य यानी उसको ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे पकड़कर योग के मार्ग पर डाल दिया क्योंकि कभी कभी उस उम्र में योग के प्रति आकर्षण पर्याप्त न हो हो सकता है उसका मन संसार में तो उधर लगने लगे लेकिन वहाँ तो उसको बलात् पकड़ कर अवश्य जैसे किसी और के द्वारा वो कंट्रोल है रिमोट कंट्रोल से चल रहा है इस तरह से वो व्यक्ति योग में प्रविष्ट हो जाता है इसके बाद क्या होता है उसके पास दो बातें होती एक तो होते हैं वर्तमान जो संसार के आकर्षण परिग्रह और जितने भी संसार के मोह महत्वाकांक्षाएँ और पूर्व में जो उसने योग का कार्य किया था उस पूर्व योग की उपलब्धियां जो अधूरा बोध था तो दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती वर्तमान का जो संसार का आकर्षण और जो पुराना उसमें जो योग भ्रष्ट के समय योग का अभ्यास किया था जो बोध लिया दोनों के बीच में तना होता है और हमेशा ये जो पुराना बोध होता है यही प्रबल साबित होता है और वो उसको पुनः उस स्थिति में लाके खड़ा कर देता है जिस स्थिति में उसने मरने के पहले शरीर छोड़ा था जब उस समय जितना बोध उसे प्राप्त हो चुका था उस स्थिति में वो पुनः आ जाते है इसका मतलब कि वो योगी की परिस्थिति उसे वहाँ ले आती है जिस स्थिति में उसने पुर, पुर पहला शरीर छोड़ा था तो इस तरह से योग भ्रष्ट की गति भगवान ने बताई कि वो पुनः इस संसार में आता है और किसी योगी के दुर्लभ परिवार में जन्म लेता है ऐसा जन्म संसार में दुर्लभ है और उस जन्म में वह अपने अधूरे कार्य को कम उम्र से शुरू कर देता क्योंकि अब उसके पास पूर्ण करने की संभावनाएँ ज़्यादा है पहले हो सकता है उसने मरने के पहले भगवान तो कहते हैं कि मरने के दिन भी अगर तुमने योग शुरू कर दिया जिस दिन मरने वाले हो उस दिन योग शुरू कर दिया तो तुम योग भ्रष्ट बन जाओगे कम से कम योग भ्रष्ट तो हो ही जाओगे योगी नहीं होगे तो योग भ्रष्ट तो हो ही जाओगे तो योग भ्रष्ट होना भी तब संभव है जब मरने के दिन भी मरने के क्षण पहले भी अगर हृदय में योग शुरू हो जाता है तो भगवान उसे योग भ्र, योग भ्रष्ट मानकर सीधे पुण्यलोक पहुंचाते हैं विष्णु के तीन वर्ष तक उस पुण्यलोक में रहता है और तदंतर वहां से वो श्रीमान के घर जन्म लेता है जहां उसे अवश्य ही उस योग मार्ग में प्रवेश मिल जाता है और वहाँ से वह अपनी यात्रा जारी रखता है तो मरने के एक दिन पहले एक क्षण पहले ये मरने के क्षण अगर हम योग में प्रविष्ट हो जाते हैं तो वो यात्रा भगवान इस बात की गारंटी देते हैं कि अब तुमको वो यात्रा जारी रहेगी लेकिन हमारा अंतिम क्षण तक अभी मेरा वो दुकान का काम अधूरा है मेरा मकान का काम अधूरा है उसका वापस वसूली अधूरी है अब यही चीज को लेकर जब मरते हैं तो वही वसूल वही काम पूरा करना है हम फिर आते हैं क्योंकि हमारी वासना पिंड हमको वहीं लाती हैं जहां हम चाहते हैं ये वासना पिंड में सबसे प्रबलतम वासना होती है परमेश्वर की अगर वो एक बार प्रवेश कर जाए तो बाकी सबसे भारी पड़ती है लेकिन हमारे से प्रवेश ही नहीं करती है सबसे बड़ी समस्या है कि हम उसको अंतिम समय तक प्रविष्ट होने ही नहीं देते है। हम सोचते क्या हैं कि हमारा ये सब काम हो जाए तो फिर हम भगवान को पूछें आखिर मेरे छोटे छोरे का ब्याह हो जाए छोरी का ब्याह हो जाए लड़का नौकरी से लग जाए ये मेरा मकान का काम पूरा हो जाए वो पुरानी कार बिक जाए नई आ जाए हम ये सब लिस्ट बनाते हैं इसके बाद बस मुझे ईश्वर में लगना है हम यहाँ पर भी कई लोग हैं सब डॉक्टर साहब बस इतना सा काम बचा है उसके बाद फिर हम आपके आश्रम में आते हैं बस इतना सा एक थोड़ा सा बस सेटिंग करना है उसके बाद में हमको आश्रम में आने लगेंगे तो ऐसे में हम कभी भी नहीं ऐसे में हम कभी भी एक कार्य आरम्भ नहीं कर सकते क्योंकि अंतिम क्षण कब आ जाएगा हमको पता ही नहीं बुढ़ापा आएगा कि नहीं वो बुढ़ापे में हमारी इंद्रियां इतनी स्ट्रांग मेहनती रहेंगी कि नहीं कि हम उसको योग की ओर आकर्षित कर सकते क्योंकि योग तो उत्साह का और ऊर्जा का और बलशाली का काम है योग का हम कमजोर करने का नय आत्मा बल ही नयन लभ्य थे जैसे भगवान यम ने कहा था कि नयम बलिनेभ्य है या ना ये कमजोर का काम नहीं है आत्मा का अनुष्ठान क्रम आत्मा तो बलशाली को मिलती है जिसके पास नैतिक बल है जिसकी इंद्रियों में ओज है वही ईश्वर का ईश्वर की आराधना कर सकते अब योगियों में भी वो भगवान क्या कहते हैं कि योगियों में भी अगर उसने योग पूर्ण कर लिया पूर्ण योग प्राप्त करने के बाद भी उसके मन से श्रद्धा समाप्त हो जाती श्रद्धा कमजोर पड़ जाती तो वो वैसे ही भस्म हो जाता है वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे अग्नि में रूई का खोया इस तरीके से नष्ट हो जाता है क्योंकि जैसे ही हृदय में अहंकार प्रवेश करता है उसके समस्त योग से भारी हो जाते अहंकार जैसे प्रवेश करता है कि मैं तो योगी हूँ या मैं तो परमेश्वर का प्रिय हूँ जहाँ हमारे हृदय में ऐसे अहंकार प्रवेश करते हैं तो हमारा योग नष्ट हो जाता है ये योग भ्रष्ट नहीं है ये योग नष्ट है जो योग भ्रष्ट था उसे तो भगवान हाथ पकड़ के संभाल लेते हैं लेकिन जो योग नष्ट है वो कई योनियों तक भुगतता है पुनः इस बात के लिए तड़पता है कि फिर मुझे मनुष्य जन्म मिले और मैं कभी फिर से भगवान की आराधना करूं क्यों कि आराधना करने का काम न तो मच्छर का है ना मक्खी का है न चूहे का न बिल्ली का है न गाय का न कुत्ते का क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है ये सब भोग योनियां कहलाती हैं इनमें कोई भी नहीं है ऐसा जो ईश्वर को याद कर सके या ईश्वर के लिए प्रयास कर सके या ईश्वर के लिए योगरत हो सके या आत्मबोध के लिए प्रयास कर सके आत्मबोध के रास्ते पे बढ़ सके क्योंकि एकमात्र परमेश्वर ने ये काम या ये परमिशन ने ये इजाज़त सिर्फ मनुष्य को दी है कि वो योगरत हो सके बाकी योगरत होना किसी और जीव के बस के बाहर की बात है क्यों हमारे पास एक विवेक शक्ति दी है भगवान ने उस विवेक के द्वारा ही हम योगरत हो सकते क्योंकि विवेक हमारी जो वो दौलत है जो किसी और के पास नहीं है विवेक के दो एस्पेक्ट हैं दो पहलू हैं एक है मूलभूत विवेक वो कुत्ते के पास भी है बिल्ली के पास भी चूहे के पास भी है छोटे से छोटे माइक्रोस्कोपिक जो एनिमल्स हैं उनके पास भी छोटे से छोटे जीव जंतु के पास भी है क्योंकि क्या है कि जैसे अगर आप गाजर वो रखा है कुछ खाने पीने की चीज़ रखी और इधर गोबर रखा है तो आदमी कितना भी छोटा जीव होगा वो फल खाएगा या खाने पीने की चीज़ खाएगा वो गोबर को नहीं खाएगा ये इसको बोलते हैं मूलभूत विवेक जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है कहीं कुआ रखा है कुआ है खाई है उसमें नहीं कूदेगा उसको मालूम है कि यहाँ जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा ये मूलभूत विवेक है लेकिन ये मूल विवेक सिर्फ जीवन को बनाए रखने के लिए इससे आगे इसका कोई उपयोग नहीं इस उस जन्म को बनाए रखने के लिए उस शरीर को बनाए रखने के लिए उस शरीर का पालन करने पड़ता है वो फिर कुत्ता बिल्ली गाय या कोई भी जीव जंतु हो अपनी मूल विवेक से दो काम करता है अपने जीवन को बनाए बचाए रखता है और प्रोजनी अपने प्रोजनी यानी अपने वंश को आगे बढ़ाता है बस ये दो काम हैं जो विवेक सब जीव जंतुओं को प्राप्त लेकिन मनुष्य को इससे एक उच्चतर विवेक प्राप्त वो प्रश्न करता है अपने आप से मनुष्य हमेशा अपने आप से भगवान कहते प्रश्न करता है प्र कि मुझे मनुष्य जन्म क्यों मिला इस मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है सार्थकता क्या है अगर चूहे बिल्ली छिपकली चिड़िया की तरह मैंने भी मकान घोंसले बनाए और उसके बाद में मर गया तो इनमें और मुझ में तो कोई भी फर्क नहीं और वरना इससे भी मैं तो गया गुजरा हूँ कभी भी आपने देखा है कि कुत्ता शाम का खाना इकट्ठा संभाल के रखता है हम तो सुबह की रोटी भी शाम के लिए संभाल के रख लेते हैं और बल्कि साल भर का अनाज भी इकट्ठा घर में भर लेता है वो तो फ़िक्र ही नहीं करता हमारे गुरुदेव कहते हैं तुमसे अच्छे तो वो फ़कीर हैं तो कि दस रोटी दे दो तो भी दो खाना हो तो दो खा के चला जाएगा साथ में नहीं ले जाएगा <laughs> कि भाई दो ही बहुत है शाम की शाम को देखेंगे <laughs> तब कोई और धनता मिलेगा तो वो स्थिति हमारी उनसे भी बदतर है तो फिर हमारा विवेक क्या है हमारा विवेक है कि हमारे मूल विवेक के आगे हम प्रश्न पूछते हैं कि हमारा जीवन की सार्थकता क्या है जब हमको ये बात प्रबलता से कचोटने लगती है कि हमारी सार्थकता इस जीवन की क्या है तो उसी समय हमारे जीवन में आध्यात्म का प्रवेश होता है। जब तक ये कचोट परिपक्व नहीं होती तब तक हमको आध्यात्मिक परिवेश प्राप्ति नहीं होता हम चाहें तो भी हम किताबें पढ़ सकते हैं गपशप कर सकते हैं पंडिताई कर सकते हैं पंडित बन सकते हैं लेकिन फिर भी आध्यात्म में हमारा प्रवेश नहीं होता जब आध्यात्म में प्रवेश होता है और तड़प परिपक्व हो होने लगती तभी हमको हमारे जीवन में आध्यात्म का प्रकाश प्राप्त होने लगता उस प्रकाश को प्राप्त होने के लिए जब कहते हैं गुरुदेव तो गुरुदेव दो तरह के होते हैं जो शरीर गुरुदेव बाहर से मिल सकते हैं या हमको अशारीरिक गुरुदेव हमारे अंदर से मिल सकते हैं दोनों तरह से गुरुदेव का हमारे जीवन में आविर्वाह हो सकता है कई लोग कहते हैं हमको तो गुरुदेव मिले ही नहीं तो गुरुदेव मिलना न मिलना पहली बात तो आपकी तड़प पर निर्भर करता है और दूसरी बात न मिलने का कोई कारण नहीं क्योंकि परमेश्वर या गुरुदेव जिसको हम कहते हैं हैं कभी भी पक्षपाती नहीं होते हैं इनको कोई मोह है किसी एक विशेष व्यक्ति से मोह है कि इनको अपन दीक्षा दे दो इनको छोड़ दो तो ये गुरु का मिलना न मिलना है, हमारे ऊपर निर्भर करता है इसलिए ये उच्चतर विवेक इसको जागृत करना इसको पैना करना परिपक्व करना इसका उपयोग करना इसका चिंतन करना यही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है इसीलिए भगवान ने कहा कि मन ही तुम्हारा अपना आप ही मित्र है और अपना आप ही तुम्हारा शत्रु है हम अधिकतर मामले में भोग का चिंतन करते जब फ्री बैठे हो आज क्या बनेगा क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे कौन मिलेगा हम सतत भोग का चिंतन करते हैं, आज कितना कमाएंगे, या क्या मिलना है और सत्ताईस तरह के जो भोग है, दिन भर हम उनका चिंतन करते हैं उठते बैठते सोते जागते हमारे चिंतन में नहीं होता है। तो ऐसा मन जो भोग का ही चिंतन करे वो हमारा शत्रु है तो अपना आप ही तुम्हारा शत्रु है और अपना आप ही तुम्हारा मित्र है पिछली बार में हमने बात सुनी थी कि मित्र अपना आप ही है और शत्रु भी अपना आप है मैं ही मेरा शत्रु हूँ और मैं ही मेरा मित्र हूँ या नहीं मेरे से कोई अच्छा मेरा मित्र नहीं हो सकता मेरे से बड़ा मेरा कोई शत्रु भी नहीं हो सकता कोई शत्रु मेरा इतना नुकसान नहीं कर सकता कि मेरा मानव जन्म ही निरर्थक कर दे क्योंकि मैं स्वयं चाहूँ तो मानव जन्म को निरर्थक कर सकता हूँ और कर ही रहे हैं हम लोग अधिकतर लोग कि बस हमारे खाली एक ही चिंतन होता है इसलिए हमारे चिंतन को अगर हम सही दिशा दें तो वही पुरुषार्थ है और वही एक कब है जब हम अपने विवेक को जागृत करें तो परमेश्वर ये कहता है कि अपने विवेक को जागृत करो और उस विवेक का उपयोग करो यानी विज्ञान अब ज्ञान के बाद यहाँ विज्ञान महत्वपूर्ण है भगवान कहते हैं कि जब ज्ञान है ज्ञान कब आता है कि जब उसकी इच्छा होती उसके पहले ज्ञान भी नहीं आता अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मेरे को तो खाली धन कमाते सीखना है तो वो वही ज्ञान उसी ज्ञान में आगे बढ़ोगे उसी में निपुणता आएगी और वो निपुणता किसी भी स्तर तक बढ़ सकती है दुनिया के सबसे अमीर आदमी को बनने तक भी आपको ले जा सकती है वो निपुणता लेकिन वो निपुणता ईश्वर की ओर नहीं ले जा सकती है। लेकिन इसमें योगी व्यक्ति में एक वो कर्म कुशलता है कर्म से कि जो आपको परमेश्वर की ओर मोड़ सकती है और वो आपको उस राह पर ले जा सकती है जिस राह पर कर्म फलों से आप मुक्त हो और उस समय आप अपने कार्य को इस तरह कर सकते हो कि जब वो फल के जनक न रहें तो इस तरह से भगवान कहते ज्ञान और विज्ञान दोनों जब जिसके पास हैं वो आदमी इस संसार में कुशलता से कर्म को करते हुए वो merit और अग्रसर होता और ऐसे व्यक्ति बिरले होते हजारों में एक होते जो मेरी ओर आते हैं सब लोग मेरी ओर आने का नाटक करते हैं बहुत से लोग है ना भगवान की ओर आने का नाटक करते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं ऐसे लोगों को आध्यात्म की ओर बढ़ाना भी और ज़्यादा कठिन है क्योंकि जो लोग मिथ्या अभिमान से ग्रस्त हैं मिथ्या ज्ञान से ग्रस्त हैं जो लोग धर्मध्वजी हैं पाखंडी हैं ऐसे लोगों के लिए हम उनको कभी भी अध्यात्म ज्ञान उनके हृदय में प्रवेश नहीं करवा सकते और ऐसे लोगों के सामने अध्यात्म की बात करना भी निरर्थक है अपना समय व्यर्थ करना है इसके बाद भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अब योगियों में भी मुझे एक तरह का योगी बहुत पसंद है जिसे मैं अपने नज़दीक रखता हूं जिसे मैं कभी नहीं भूलता वो योगी जो श्रद्धावान है और श्रद्धा से मुझे भजता है यहाँ समझने की बात बड़ी अच्छी है जो भगवान कहते हैं बहुत स्पष्ट बात कहते हैं कि योगी जब योग की उच्चतम स्थिति में भी होता है जिस वक्त उसको आत्मबोध होता है आत्मा के आनंद से उसका सामना हो जाता है उसके बाद उसको संसार से पूर्ण रूप से हाँ उसको संसार से मोह समाप्त हो जाता परमेश्वर से मोह हो जाता है उसके बाद में अगली स्टेज ये होती है कि उसको पूर्ण संसार से मोह हो जाता है क्योंकि वो संसार को परमेश्वर के रूप में देखने लगता है जो एक स्थिति होती है कि संसार से वैराग्य हो गया लेकिन उसके बाद में संसार से एक उच्चतर राग होता है जिस राग में वही शिव स्थिति है जब वो समस्त संसार को ईश्वर की तरह प्रेम करने लगता है वो सर्वोच्च योगी वही है जो शिव दर्शन में बताया है कि जो सर्वोच्च योगी वो है जो इस सृष्टि को भगवान की तरफ प्रेम करते और उसको उसकी दृष्टि में संसार और भगवान में कोई फर्क नहीं संसार वही है जो भगवान है लेकिन ये स्थिति अति उच्च स्थिति सर्वोच्च स्थिति जहाँ उसने आ, निवेराग के बाद में ईश्वरीय राग को अपना लिया जो समस्त राग उसका ईश्वरीय राग हो गया क्योंकि उस समस्त संसार में उसके लिए अब न कोई अपना है न पराया है अब ना उसके लिए कोई बुरा है ना कोई अच्छा क्योंकि वो सब कुछ शिव शिवस्वरूप है उसके लिए अब ना कोई बुरा है ना अपना जितने द्वेत हैं उनसे वो अलग हो जाता है यहाँ पर वो इस भाषा में बताते हैं कि वो शुभचिंतक चिंतक जिसका हृदय विशाल है मित्र है न जो आपके प्रति अति उदार है एक उदासीन जो कि आपसे गैर सरोकार है उसको कुछ लेन देना नहीं है जो उदासीन है और एक चौथा है मध्यस्थ जो जो दो झगड़ों के बीच में झगड़ा सुलझाने को बैठता है जो थोड़ा आधा आपका मित्र है आधा आपका दुश्मन है थोड़ा उस तरफ है थोड़ा इस तरफ है उन चारों में कोई भेद नहीं करता ये चारों स्थितियाँ उसके लिए सम दृष्टि है यानी वो सोचता है कि वो मध्यस्थ हो चाहे वो उदासीन हो चाहे मित्र हो वो शुभचिंतक हो वो चारों उसके लिए एक जैसे हैं तो ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा है और भगवान को वो सतत स्मरण करता है वो कभी योग मार्ग से नष्ट नहीं होता वो योग मार्ग से विचलित नहीं होता और कभी भी वो परमेश्वर को भूलता नहीं है लेकिन उससे बड़ी बात भगवान कहते हैं मैं उसको कभी नहीं भूलता क्योंकि वो भगवान उसको सदैव स्मरण करते हैं मतलब वो आप कैसे मुझे भूलेगा मैं उसको नहीं भूलता क्योंकि उसको भूलने भी नहीं देंगे क्योंकि वो कहते हैं कि वो मेरे सबसे करीब है सबसे नज़दीक है वो योगी जो मुझे श्रद्धा से बचता है तो श्रद्धा वो है जो आपको इस जन्म में योग भ्रष्ट होने के बाद भी पुनः आपको इस मार्ग पर लेकर आने की गारंटी देती है इस मार्ग पर लेकर आती है लेकिन कब जब श्रद्धा हो अगर श्रद्धा नहीं होगी तो योग भ्रष्ट नहीं होगा वो योग नष्ट हो जाएगा लेकिन योग भ्रष्ट व्यक्ति सदैव वापस उस राह पर आने वाला है क्योंकि वो योग से विचलित नहीं हुआ है वरन उसका योग अपूर्ण था उसे भगवान पूर्ण करते हैं इसलिए उसको अपने हाथ में ले लेते हैं तो यहाँ तक हमने ये जो अब तक बातें पढ़ी है ये छठा अध्याय जिसमें योग क्या है योगी के क्या लक्षण हैं क्या गुण हैं उसे योग के लिए कैसे अभ्यास करना चाहिए उस अभ्यास में क्या कठिनाइयाँ आती हैं और उन कठिनाइयों से पार पाने का क्या साधन है इसके अलावा अगर योग से वो विचलित होता है भ्रष्ट होता है तो उन परिस्थितियों के क्या परिणाम होंगे और उसे उन परिणामों से अपने आप के अनुकूल बनाने के लिए उसे क्या करना चाहिए तो ये सारी बातें और श्रद्धा क्या है और श्रद्धावान का कभी नाश नहीं होता ये भगवान ने कहा और योग भ्रष्ट भी इसीलिए नष्ट नहीं होता क्योंकि वो श्रद्धा उसके साथ है जो उसे विष्णु लोग तक भी लेके जाती है और साथ में उसको वापस धरती पर भी लेके आती और वापस उसको योग में भी ढके लेती उसके बाद भी उसके साथ ही रहती है ना श्रद्धा वो है जो आपको कई जन्मों तक आपका साथ निभाती है ना तो फिर यहाँ की प्रतिष्ठा साथ निभाती है ना धन ना यौवन ना इस संसार में पाई गई कोई भी योग्यता साथ निभाती एकमात्र भगवान कहते हैं अगर तुम्हारे साथ कोई चलेगी जो स्वर्ग में भी साथ रहेगी और वापस यहाँ लेकर आएगी और तुमको अंतिम मुक्ति तक साथ रहेगी तो वो है श्रद्धा तो इसलिए कहते हैं भगवान मेरे को वही योग्य प्रिय है जो श्रद्धा से मुझे भगता बचता है यानी हृदय में आपके श्रद्धा है परमेश्वर के प्रति भाव से उसका स्मरण है लेकिन जिस हृदय में श्रद्धा है उस हृदय में वैमनस्य के लिए कोई जगह ही नहीं जिस हृदय में श्रद्धा है वहां अहंकार के लिए कोई जगह ही नहीं जिस हृदय में श्रद्धा है वहाँ किसी विपरीत परिस्थिति के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि श्रद्धा प्रकाश रूप है और बाकी ये सब अंधकार रूप है दोनों का कोई जोड़ नहीं है दोनों एक साथ रह नहीं सकते जिस हृदय में श्रद्धा है वह अहंकार का जन्म होगा ही नहीं इसलिए उस योगी के नष्ट होने की कोई संभावना नहीं है और वो योगी मुझे सर्वाधिक प्रिय है ये भगवान कहते हैं क्योंकि सर्वाधिक प्रियता तभी होगी जब वो उसकी कोई भ्रष्ट होने की या नष्ट होने की कोई संभावना ही नहीं है क्योंकि वो उस मार्ग पर राजमार्ग पर आ चुका है जहाँ से उसे कोई विचलित नहीं कर सकते तो ये हमारी छठे अध्याय का अध्ययन हमने यहाँ तक समाप्त कर चुके हैं अब सातवां अध्याय का एक छोटा सा एक दो मिनट में परिचय ले लें पर कि सातवें अध्याय में भगवान कहते हैं कि तुम मुझे कैसे जानोगे भगवान प्रश्न कहते हैं कि तुम मुझे कैसे जानोगे यानी कि तुम मुझ में मन लगाकर, मुझ में योगरत रहकर मेरे ही आश्रित होकर हमारा आश्रय कई चीज़ों पे होता है धन पर आश्रय होता है हमारे किसी बड़े पर आश्रय होता है या कभी कभी हम कहते हैं कि वो तो हमारा बहुत बड़ा पॉलिटिकल अपसोच है वो तो बहुत बड़ा हमारा अफसर से परिचय है तो हमारा आश्रय वो ऐसा है जैसा एक तूफान में नाव ने दूसरी नाव के साथ बांध दी तो एक डूबेगी तो दूसरी को भी ले डूबेगी ये हमारे सांसारिक आश्रय का हश्रय होता है। लेकिन वो कहते हैं कि जिसने उसकी नौका सिर्फ मुझसे बांध दी है तो भगवान का हश्र कभी संसार की तरह नहीं हो सकता इसलिए वो कहते हैं कि अगर मुझ में ही जो मन लगाता है मुझ में ही जो आश्रित है मेरे ही आश्रित होने वाला मुझ में ही योगरत रहने वाला और मुझको संशय रहित रूप से जानने का प्रयास करता है वही मुझे सत्य में, में जान सकता है वही जो सत्य में जान सकता है क्योंकि संसार में सब लोगों को यह योग्यता नहीं है क्योंकि लोगों के अपने अपने आश्रय हैं कोई सोच रहा है मैं उसके होते हुए बेफिक्र हूँ कोई धन के होते हुए बेफिक्र हूँ कोई सोचता है मैं युवा अवस्था होते हुए बेफिक्र हूँ कोई अपने धन से कोई बल से कोई प्रतिष्ठा से अन्य अन्य आश्रयों से लोग प्रसन्न रहते हैं लेकिन योगी वो है जो सिवाय एक आशरा लेता है परमेश्वर और वही उसके योग्य है भगवान कहते हैं कि जो मेरा आश्रय लेता है वही संशय रहित रूप से मुझे जान सकता और है और हे अर्जुन तुम मेरे ही आश्रित हो इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान भी दूंगा और विज्ञान भी दूंगा तुम्हें इस अंतिम रूप से जो तुमको ज्ञान होना है जिसके द्वारा तुम्हारी अंतिम मुक्ति तय है वो ज्ञान भी दूंगा और विज्ञान भी दूंगा वो भी दोनों पढ़ाऊंगा तुमको ज्ञान भी पढ़ाऊंगा और उसका विज्ञान भी तुम्हें उल्लेखित करूंगा और उसे विज्ञान में भी तुमको जुटाऊंगा और वो बताते हैं कि हजारों में से कुछ ही ऐसे होते हैं जो सचमुच में योग लिए प्रयास करते हैं और उनमें भी कुछ ही ऐसे होते हैं जो सचमुच में मुझे प्राप्त करते हैं। भगवान अपना वो बताते हैं और वो बताते हैं कि मेरे दो स्वरूप हैं एक तो संसार रूप से भी मुझे देखो और फिर अपने आत्मा के रूप में भी मुझे देखो तो ये अध्याय जो हमारा जो अगला आएगा वो हम अगली बार इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे सातवां अध्याय कि भगवान का हम परिचय कैसे पाएं भगवान को कैसे पहचाने उसमें कैसे योगरत हो और किस तरीके से भगवान की माया को भी जानें समझें और उस माया के पार जाने का रास्ता भी भगवान ही बताएँगे कि हम उस माया के पार कैसे जाएं तो तब तक के लिए हम और अगली बार देखते हैं क्या स्थिति रहती है क्योंकि कोरोना काल में जो भी स्थिति होगी एसएमएस मैसेस से आप फ़ोन के द्वारा अपन बातचीत कर लेंगे गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण